और दिसंबर में आए थे प्रवेश भाई भुवनेश्वर से uh -huh. वो सवाल भेजते हैं अपना कि माई क्वेश्चन इज हाउ टू नो आवर सेल्फ एंड वाई इज़ इट नेसेसरी टू नो अबाउट आवर सेल्फ हाँ ठीक बात है देखिए ये शब्द बहुत पुराने हैं और इससे कहीं हमारा पुराना ही आशा ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं कोई चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर नोइंग एनी थिंग इज नॉट इन पार्शियलिटी नोइंग एनी एंडिटी इन ए टोटलिटी दैट वी आर रिकमेंडिंग हियर उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज को समग्रता में देखने की बात है जैसे कुर्सी को ही समझना हो तो कुर्सी को आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते हैं कुर्सी अपने आप में एक इकाई होते हुए भी सभी समग्र इकाइयों में समग्र व्यवस्था में भागीदार है तो कुर्सी का यदि ठीक से रोल समझना होगा तो परिवार मतलब आदमी को समझना पड़ेगा क्योंकि उस पर बैठने वाला आदमी है और आदमी को समझना होगा तो परिवार को समझना होगा परिवार को समझना होगा तो समाज प्रकृति को समझना होगा और ये सब समझने के लिए कहने ना कहीं अस्तित्व को हम समझेंगे ही समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो किसी भी काई को समग्रता में ही समझते हैं। तो होल टू पार्ट अगर एक शब्द आपने सुन रखा होगा तो समग्रता को पहले समझना उसमें मानव के महत्व को पहचानना ये वाली बात बनती है This is what we are recommending here, in the terms of दिस इज वॉट वी आर रिकमेंडिंग नोइंगल्फ नोइंगल्फ इन द को एग्जिस्टेंस नॉट इन द आइसोलेशन इफ यू स्टार्ट दिस मच अवे फ्रॉम दिस भक्ति विरक्ति एंड भोगवान दोनों से आप काफी दूर चले जाते दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आ, क्यों ये ऐसे न, हमको पहचाना जरूरी है इसकी क्या आवश्यकता है ये बहुत अच्छा प्रश्न है तो आप अगर देखेंगे तो हम सभी आप सभी आपसे मैं मिला नहीं मिला उसके पहले भी आप जो है एक अपने महत्व को जानने चाहते थे यू वॉन्ट टू नो दूर वैल्यू और ये एक नेचुरल है ये हर हर एक मानव में मौलिक है इसको कोई इंकल्केट करने की जरूरत नहीं होती है बालक छोटा छोटा बालक भी अपने महत्व को जानना चाहता है तो अभी तक क्या हुआ आपके पास प्रस्ताव क्या था महत्व को जानने के लिए रूप पद बल धन के आधार पर आप अपने महत्व को जानने का प्रयास करें उससे महत्व बनानी है वो सामयिक है कभी महत्व ज़्यादा रहता है कभी महत्व कम हो जाता है इस प्रकार से हम अवसाद में चले जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं अभी एक निरंतर महत्व को पहचानने की बात एक मानव का क्या मौलिकता है परिवार में एक मानव की क्या उपयोगिता है समाज में प्रकृति में एक मानव का क्या महत्व है अपने आप में इसको पहचानना हमारे लिए सबके लिए अनिवार्य है क्योंकि हम सब सुखी होना चाहते हैं अपने महत्व को जान ही हम सब सुखी होते हैं तो ये आप इस पर थोड़ा मनन करिए है।, है ना आपने अभी तक जो कुछ भी काम किए हैं आपने अपने महत्व को पहचानने के लिए किए हैं आपको लगा कि आप ड्राइविंग चला लोगे गाड़ी सीख जाओगे गाड़ ड्राइविंग सीख जाओगे तो आप महत्वपूर्ण हो जाओगे दोस्तों के बीच आपकी वैल्यू बढ़ेगी परिवार में कभी जरूरत पड़ेगी तो लोगों को लेके जाओगे है ना इस प्रकार से आपने महत्व के लिए आपने सब कुछ चीजें सीखी है लेकिन महत्व को हम पहचान नहीं पाए तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं वो स्किल सेट में चला गया तो स्किल सेट हमारे लिए पर्याप्त है? नहीं है आवश्यक जरूर है उससे अधिक महत्व हमारा है ही तो मानवीय व्यवस्था क्या है प्रकृति में व्यवस्था क्या है उसके स्वरूप में हमारी क्या उपयोगिता है महत्व है इसको जानना पहचानना हमारे लिए समाधानकारी है सुखकारी है सुख इसी का आग्रह इन इस प्रकार के शिविरों में किया जाता है हो सकता है ये उस शिविर में अपने को बात पकड़ में आई हो नहीं आई हो पुनः उस शिविर का ऑडियो वीडियो देखिए और नहीं तो एक और शिविर करिए चीज़ें और आगे समझ में आएंगी